श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड श्री राधा नमः प्रथम अध्याय सनंदन का गोपों को महावन से वृंदावन में चलने की सम्मति देना और ब्रजमंडल के सर्वाधिक महात्म का वर्णन करना मंगलाचरण कृष्णा तीर कोकिला केलिकी गुंजा गुंजापुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबुग्रिय क्षिप्त बाहू चलत राधा कृष्ण मंगलम्बे भविताम श्री यमुना जी के तट पर जहाँ कोकिलाएँ तथा तो क्रीड़ा शुक्र चरते हैं गुंजा गुंजापुंज से विलसित देव पुष्प अर्थात पारिजात आदि के कुंज में शंख सदृश सुंदर दृवा शिष्य शोभित तथा एक दूसरे के गले में बाह डालकर चलने वाले प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण मेरे लिए मंगलमय हो अज्ञान अज्ञानतिमरांध से अज्ञान शना कया चुन्मिले नस्मे श्री गुर नम मैं अज्ञान रूपी रतौधि से अंधा हो रहा था जिन्होंने ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से मेरी आंखें खोल दी है उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है श्री नारद जी कहते हैं राजन एक समय की बात है व्रज में विविध उपद्रव होते देख नंदराज ने अपने सहायक नंदों उपनंदों ब्रजभानुओं ब्रुजभानुवरों तथा अन्य बड़े बूढ़े गोपों को बुलाकर सभा में उनसे कहा नंद बोले गोपगण महावन में तो बहुत से उत्पात हो रहे हैं बताइए हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए श्री नारद जी कहते हैं यह सुनकर उन सब में विशेष मंत्र कुशल वृद्ध गोप सनंदन ने बलराम और श्री कृष्ण को गोद में लेकर नंदराज से कहा सनन्द बोले मेरे विचार से तो हमें अपने समस्त परिकरों के साथ यहाँ से उठ चलना चाहिए और किसी दूसरे ऐसे स्थान में जाकर डेरा डालना चाहिए जहाँ उत्पाद की संभावना ना हो तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हम सबको प्राणों के समान प्रिय है ब्रजवासियों का जीवन है ब्रज का धन और गोप कुल का दीपक है और अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है हाय कितने खेत की बात है कि इस बालक पर पूतना सकट और तृणाव्रत का आक्रमण हुआ फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े इन सब संकटों से यह किसी प्रकार बचा है इससे बढ़कर उत्पाद और क्या हो सकता है इसलिए हम लोग अपने बालकों के साथ वृंदावन में चलें और जब उत्पाद शांत हो जाए तब फिर यहां आए नंदन ने पूछा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सनंद जी इस ब्रज से वृंदावन कितनी दूर है वह वन कितने कोषों में फैला हुआ है उसका लक्षण क्या है और वहां कौन सा सुख सुलभ है यह सब बताइए सनंद बोले बहिशत से ईशानकोड़ यदुपुर से दक्षिण और शोरपुर से पश्चिम की भूमि को मथुर माथुर मंडल कहते हैं मथुरा मंडल के भीतर साढ़े बीस भी योजन विस्तृत भूभाग को मनुष्य पुरुषों ने दिव्य माथुर मंडल या ब्रज बताया है एक बार मैं मथुरापुरी में वसदेव जी के घर ठहरा हुआ था वहीं गंगाचार्य जी के मुख से मैंने सुना था कि तीर्थराज प्रयाग ने भी इस दिव्य मथुरा मंडल की पूजा की है यो तो मथुरा मंडल में बहुत से वन हैं किंतु उन सबसे श्रेष्ठ वृंदावन नामक वन है जो परिपूर्णतम भगवान के भी मन को हरण करने वाला लीला पीड़ा स्थल है वैकुंठ से बढ़कर दूसरा कोई लोक न तो हुआ है और न आगे होगा केवल एक वृंदावन ही ऐसा है जो वैकुंठ की अपेक्षा भी परात्पर अर्थात परम उत्कृष्ट है जहां गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध गिरिराज विराजमान है जहां कालिंदी के तट पर मंगलधाम पुलिन पुलीन है जहाँ बृहस्थानु अर्थात बरसाना पर्वत है तथा जहाँ नंदेश्वर गिरि शोभा पाते हैं जो चौबीस कोष के विस्तार में स्थित तथा विशाल काननों से आवृत्त हैं जो पशुओं के लिए हितकर गोप गोपी और गौों के लिए सेवन करने योग्य तथा लता कुंजों से आवृत्त है उस मनोहर वन को वृंदावन के नाम से स्मरण किया जाता है नंद जी ने पूछा सनंद जी तीर्थराज प्रयाग ने कब इस व्रज की पूजा की है मैं यह जानना चाहता हूं। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा ओतूहल बड़ी उत्कंठा है सनंद बोले नंदराज पूर्व काल में नैमित्तिक प्रलय के अवसर पर एक महान दैत्य प्रकट हुआ जो शंखासुर के नाम से प्रसिद्ध था वह वेद्रोही दैत्यराज समस्त देवताओं को जीतकर ब्रह्मलोक में गया और वहां सोते हुए ब्रह्मा के पास से वेदों की पोथी चुरा कर समुद्र में जा घुसा वेदों के जाते ही देवताओं का सारा बल चला गया तब पूर्ण भगवान यज्ञेश्वर श्रीहरि ने मत्स्य रूप धारण करके नैमित्तिक प्रलय के सागर में उस शंखास के साथ युद्ध किया महाबली दैत्य शंख ने श्रीहरि के ऊपर शूल चलाया, किंतु साक्षात श्रीहरि ने अपने चक्र से उस शूल के सैकड़ों टुकड़े कर दिए तब शंख ने अपने सिर से भगवान विष्णु के वक्षस्थल में प्रहार किया किंतु उसके उस प्रहार से परात पर श्रीहरि ने विचलित नहीं हुए उस समय मत्स्य रूप धारी श्रीहरि ने हाथ में गधा लेकर महाबली शंख रूपधारी उस दैत्य की पीठ पर आघात किया गदा के प्रहार से वह इतना पीड़ित हुआ कि उसका चित्त कुछ व्याकुल हो गया किंतु पुनः उठकर उसने सर्वेश्वर श्रीहरि को मुक्के से मारा तब कमल कंवल साक्षात भगवान विष्णु ने कुपित हो अपने चक्र से उसके सुदृढ़ मस्तक को सिंह सहित काट डाला ब्रजेश्वर इस प्रकार शंख को जीतकर देवताओं के साथ सर्वव्यापी श्रीहरि ने प्रयाग में आकर वे चारों वेद ब्रह्मा जी को दे दिए फिर संपूर्ण देवताओं के साथ उन्होंने विधिवत यज्ञ का अनुष्ठान किया और प्रयाग तीर्थ के अधिष्ठाता देवता को बुलाकर उसे तीर्थराज पद पर अभिषिक्त कर दिया साक्षात अक्षय व्रत को तीर्थराज के लिए लीला छत्र सा बना दिया मुनिकन्या गंगा तथा सूर्यस्ता यमुना अपने तरंग रूपी भी से उनकी सेवा करने लगी उसी समय जम्बूद्वीप के सारे तीर्थ भेट लेकर बुद्धिमान तीर्थराज के पास आए और उनकी पूजा और वंदना करके वे तीर्थ अपने अपने स्थान को चले गए नंद जब देवताओं के साथ हरि भी चले गए तब वहीं कलहप्रिय मनेन्द्र नारद जी आपचे और सिंहासन पर देप्यमान तीर्थराज से बोले श्री नारद जी ने कहा महातपस्वी तीर्थराज निश्चय ही तुम समस्त तीर्थों द्वारा विशेष रूप से पूजित हुए हो तुम्हें सभी मुख्य मुख्य तीर्थों ने यहाँ आकर भेंट समर्पित की है परंतु ब्रज के वृंदावनादि तीर्थ यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आए तुम तीर्थों के राजा राजाधिराज हो ब्रज के प्रमादी तीर्थों ने यहाँ न आकर तुम्हारा तिरस्कार किया है सनंद कहते हैं यो कहकर साक्षात देवर्षि शिरोमणि नारद जी वहाँ से चले गए तब तीर्थराज के मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे उसी क्षण श्रीहरि के लोक में गए श्रीहरि को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके संपूर्ण तीर्थों से घिरे हुए तीर्थराज हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हुए और उन श्रीनाथ से बोले तीर्थराज ने कहा देव देव मैं आपकी सेवा में इसलिए आया हूं कि आपने तो मुझे तीर्थराज बनाया और समस्त तीर्थों ने मुझे भेंट दी किंतु मथुरा मंडल के तीर्थ मेरे पास नहीं आए उन प्रमादी ब्रज तीर्थों ने मेरा तिरस्कार किया है अतः यह बात आपसे कहने के लिए मैं आपके मंदिर में आया हूं श्री भगवान बोले मैंने तुम्हें धरती के सब तीर्थों का राजा तीर्थराज अवश्य बनाया है किंतु अपने घर का भी राजा तुम्हें ही बना दिया हो ऐसी बात तो नहीं हुई है फिर तुम तो मेरे गृह पर भी अधिकार जमाने की इच्छा लेकर प्रवत्त पुरुष के समान बात कैसे कर रहे हो तीर्थराज तुम अपने घर जाओ और मेरा यह शुभ वचन सुन लो मथुरा मंडल मेरा साक्षात परात पर धाम है त्रिलोकी से परे है उस दिव्य धाम का प्रलय काल में भी संहार नहीं होता सनंद कहते हैं यह सुनकर तीर्थराज बड़े विस्मित हुए उनका सारा अभिमान गल गया फिर वहां से आकर उन्होंने मथुरा के मंडल का पूजन और उसकी परिक्रमा करके अपने स्थान को पदार्पण किया पृथ्वी का मान भंग करने के लिए यह ब्रजमंडल पहले दिखाया गया था मैंने ये सारी बातें तुम्हारे सामने कही अब और क्या सुनना चाहते हो नंद जी ने पूछा गोपेश्वर किसने पहले पृथ्वी का मान भंग करने के लिए ब्रजमंडल को दिखलाया था यह मुझे बताइए सनंद ने कहा इसी वराह कल्प में पहले श्रीहरि ने बराह रूप धारण करके अपनी धाड़ पर उठाकर नसातल से पृथ्वी का उद्धार किया था उस समय उन प्रभु की बड़ी शोभा हुई थी जल में जाते हुए उन वराह रूपधारी भगवान रमानाथ जनार्दन से उनकी दृष्टा के ध्रष्टा के अग्रभाग पर शोभित हुई पृथ्वी बोली पृथ्वी ने पूछा प्रभो सारा विश्व पानी से भरा दिखाई देता है अतः बताइए आप किस स्थल पर मेरी स्थापना करेंगे भगवान भरा बोले जब वृक्ष दिखाई देने लगे और जल में उद्वेग का भाव प्रकट हो तब उसी स्थान पर तुम्हारी स्थापना होगी तुम वृक्षों को देखती चलो पृथ्वी ने कहा भगवान स्थावर वस्तुओं की रचना तो मेरे ही ऊपर हुई है क्या कोई दूसरी भी धरनी है धारणामयी धरणी तो केवल मैं ही हूँ सनन जी कहते हैं यो कहती हुई पृथ्वी ने अपने सामने जल में मनोहर वृक्ष देखे उन्हें देखकर पृथ्वी का अभिमान दूर हो गया और वह भगवान से बोली देव किस स्थल पर एक पल्लव सहित वृक्ष विद्यमान है यह दृश्य मेरे मन में बड़ा आश्चर्य पैदा कर रहा है यज्ञ पते प्रभो इसका रहस्य बताइए भगवान मरा बोली नितंबनी यह सामने दिव्य माथुर मंडल दिखाई देता है जो गोलोक की धरती से जुड़ा हुआ है प्रणय काल में भी इसका संहार नहीं होता बोले यह सुनकर पृथ्वी को बड़ा हुआ। वह अभिमान शून्य हो गई अतः महाबाहुनंद यह मंडल समस्त लोगों से अधिक महत्वशाली है ब्रज का यह महात्मा सुनकर मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है तुम तो माथुर ब्रजमंडल को तीर्थराज प्रयाग से भी उत्कृष्ट समझो इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में वृंदावन में आगमन के उद्योग का वर्णन नामक पहला अध्याय पूरा हुआ